प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम राजा हाँ राजा नहीं। हाँ। नहीं राजा राजा राजा सुरेखा सुरेखा अच्छा आप भी जुड़े हाँ, हाँ। अच्छा है चल राजा प्रणाम चलिए हाँ कुश हाँ कुश ठीक है तो करें शुरू कौन करेगा आज आप कोई भी रीड करो पिछले क्लास में हमने जो कुछ भी कर किया उसे एक बार रिवाइज करके करेगा जी राजा हाँ बस कल हमने क्या पढ़ा उसे जरा रिवाइज करके और फिर नया सब्जेक्ट ले, ले। राजा कल हमने धर्म का सेकेंड पैराग्राफ लिया था। अब वो पैराग्राफ या खाली एक्सप्लेनेशन? नहीं बस कल का सब्जेक्ट बस, बस इतना ही कल हमने राजा ये पढ़ा कि आ, जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वो आ, आ, प्रभु को प्रिय होता है और आ, आ, आ, कोई गुरु के पास अगर वो मतलब परफेक्ट गुरु के पास से अगर वो शिक्षा लेता है तो उसको धर्म का मतलब जो धर्म का ज्ञान मिलता है वो परफेक्ट तरह से मिलेगा और वो आचरण परफेक्ट तरह से कर पाएगा की और वो उद्धार होगा सच्चा उद्धार होगा जीवा ठीक है पूछना है किसी को कुछ कल के विषय में राजा हाँ शिवंगी आवाज नहीं आ रही है हेलो ऊपर हाँ? का है ना फर्स्ट वो शॉर्ट में एक बार समझा दो ना कल डिस्टरबेंस बहुत आ रहा था अच्छा इसमें ये बात है कि जैसे हमें पढ़ाई करनी हो तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है कौन से स्कूल में अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है या कौन से स्कूल में फैसिलिटी अच्छी है टीचर्स अच्छे हैं कोर्स किस स्कूल का अच्छा है तो इसे करके हम सबसे पहले जब भी हम कोई बच्चा को स्कूल में छोड़ते हैं तो माँ बाप पहले ये देखते हैं कि वही स्कूल कैसी है टीचर कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पढ़ाई लिखाई कैसी अच्छी है या नहीं है स्कूल के परसेंटेज कैसे है स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स कैसे आते हैं ये सब देख के अच्छा स्कूल चूज करके चार पांच लोगों से पूछते हैं फिर बच्चे को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो जैसे हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है हमें नॉलेज चाहिए तो हम किसी अच्छे स्कूल को ढूंढते उसी तरह जब हमें किसी धर्म के बारे में नॉलेज चाहिए या हमें हमारी आत्मा के उद्धार के लिए कुछ करना हो उस संबंधी ज्ञान आज जब हमें चाहिए तो हमें किसी न किसी स्कूल में जैसे एडमिशन लेते हैं उसी तरह किसी संप्रदाय में प्रवेश लेना पड़ता है कि जैसे मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है कैसे करूं क्या करूं आत्मा के उद्धार के लिए क्या किया जा सकता है तो हम किसी संप्रदाय में एंटर होते हैं संप्रदाय में पढ़ते हैं संप्रदाय में गुरु के पास से हम दीक्षा लेके उस सम्प्रदाय की साधना करते हैं तो उससे हमें मोक्ष मिलता है या हमारी आत्मा, तो हम आत्मा के उद्धार का मार्ग जानने के लिए किसी भी संप्रदाय में एडमिशन लेना जरूरी होता है और संप्रदाय में जाके गुरु के पास से हमें दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु के पास से जिज्ञासा हम दिखाएं कि हमें जानना है हमें कुछ करना है हमारी आत्मा का उद्धार करना है तो गुरु के पास से हम नॉलेज मिले हमें प्राप्त हो और फिर गुरु की आज्ञा के अनुसार हम काम करें तो हमें हमारी आत्मा का उद्धार या हमें धर्म का ज्ञान मिलता है इसलिए धर्म के ज्ञान प्राप्त करने के लिए या हमारे कर्तव्य संबंधी बातें जानने के लिए हमारी आत्मा के उद्धार का उपाय जानने के लिए हमें किसी न किसी संप्रदाय में जाना पड़ता है और संप्रदाय में गुरु से दीक्षा दे के और फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है शिवांगी हां राजा हां चलो किसी को पूछना ना हो तो आगे का विषय मितेश ले रहा है हेलो ठीक है कर मितेश भारत देश में अनेक धर्म मार्ग के संप्रदाय के है है। है कि भारतीय संस्कृति आज मतलब इसमें एक आ गया भारत देश में बहुत तरह के धर्म के मार्ग हैं और बहुत तरह के संप्रदाय हैं और हर एक संप्रदाय का अलग संस्कृति है आज ये खोटी बातों प्रचलित कर जुदा जुदा संप्रदायता है संप्रदाय के कारण समाज में जो फैल रहे है उसकी वजह से लोगो में एकता टूट रही है नहीं तो, ये कहा है की आजकल राजनेताओं के द्वारा ऐसी झूठी बातें प्रचारित की जाती है कि संप्रदाय के कारण लोगों की एकता टूटती है जा, जा। ये गलत बात फैलाई जाती है है। क्योंकि असल में के कारण कभी भी एकता टूटती नहीं है। लेकिन जो ये बिन सम्प्रदाय का सहिष्णुता सहिष्णुता का ये सब जो बातें राजनेता फैलाते हैं वो ये कहते हैं कि अलग अलग संप्रदायों के कारण हमारी एकता टूटती है ये गलत बात लोगों में प्रचारित की जा रही है हम जो जाए तो खुशी न राजनेताओं, मा, माटे भागे, भागे, भाषा, भाषा, मज़ूर, कर्मचारी, विद्यार्थी, आदिवासी दलित जेव कोई समुदाय ने समाज परस्पर अशांति झगड़ा करता है मतलब इसमें यह कहा गया है कि राजनेता बड़े पैमाने पे ये सारे आ, जो भी आ, कास्ट के लोग होते हैं या जो भी प्रोफेशन के लोग होते हैं जैसे मजदूर है खेड़ है कर, आ, विद्यार्थी है आदिवासी है ये सारों में अशांति और झगड़े झगड़े कराने एक दूसरे में झगड़े करवाने की भावना पैदा कराते हैं और इससे एकता टूटती है तो शु भाषा प्रांत वगैरे कदाची ले तो विभिन्न भाषा प्रांत वगैरह छुटकारो मे लिखा है। अच्छा, मेड़ा वो ऐसा है शुण शुण शुण शुण शुण अच्छा शुण हाँ, है है अच्छा वो शक्य ऐसा। क्यों ठीक बात। मतलब इसमें ये क्या गया है कि अगर आ, आ, तुम इन सबको अपने अपने अलग अलग दे दो और भाषा के मतलब इन, इन लोगों को डिवाइड कर दो और इनको सबको अलग अपना दे दो तो क्या उससे छुटकारा मिल जाएगा मतलब मतलब नहीं होंगे। हम्म। तो विभिन्न बस इतना ही, इतना ही ही। इसमें ये बात कि राजनेता जो हैं, वो लोग ऐसी झूठी बातें लोगों में प्रचारित करते हैं कि तुम मतलब मुस्लिम हो तुम हिंदू हो तुम क्रिश्चियन हो या तुम स्वामीनारायण संप्रदाय के हो तुम वैष्णव हो तुम रामानुजो तुम मध्वाचार्य के हो तो जो भारतीय संप्रदाय हैं, धर्म हैं, वो लोगों को डिवाइड करते हैं ऐसी झूठी बातें राजनेता <misterius> लोगों को समझाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि तुम एकता लाओ तुम एक बनो हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब एक ही बात है। और जैसे मुसलमानों हिंदू को साथ में के खिला देते हैं नमाज पढ़ो मुसलमानों को बोलेंगे तुम जाके मंदिर में, में दंडवत करके कर आओ या क्रिश्चन को बोलेंगे की तुम जाके मुसलमानों के साथ बैठ के खाना खाओ या हिंदुओं को बोलेंगे तुम उनके साथ त्यौहार मनाओ तुम ईद मनाओ मुसलमान दिवाली मनाएंगे ऐसा सब कर कर वो गड़बड़ घोड़ाड़ा कराना जो राजनेता लोग हैं वो चाहते हैं और लोगों में ऐसी दिमाग में गलत बात फैलाते हैं कि संप्रदाय जो है वो लोगों की एकता को तोड़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है उन्हें हम ये काउंटर क्वेश्चन करें कि जैसे लोग ये बोलते हैं कि तुम गुजराती हो हो की तुम तमिलनाडु के हो तुम कर्नाटक के हो या तुम ऐसा तुम हिंदी भाषी हो तुम गुजराती भाषी हो तुम ओडिया बोलते हो तुम तमिल बोलते हो तुम मलयालम बोलते हो या तुम आदिवासी हो तुम दलित हो तुम कर्मचारी हो तुम ऊंचे हो तुम नीचे हो तुम्हारी व्हाइट कलर जॉब है इनकी ब्लैक कलर जॉब है ऐसा कर कर के लोगों को हम ये कहते हैं कि भाई तुम भी अमीर बनो तुम ये करो तुम वो करो तुम खेती क्यों कर रहे हो तुम्हे कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए तुम्हें भी इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए ऐसी तो जो हैं, क्या ये लोगों को नहीं करती है क्या केवल धर्म ही लोगों को डिवाइड करता है या केवल संप्रदाय ही लोगों को डिवाइड करता है ऐसा नहीं होता है इसलिए तो समझने की बात है कि राजनेताओं के फैलाइ साज हैं जिनके कारण लोग ये समझने लग जाते हैं कि संप्रदाय या धर्म लोगों को डिवाइड करता है या हम किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म के होने के कारण अलग अलग हो जाते हैं लेकिन असल में ऐसी बात होती नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस संप्रदाय के हो या किस धर्म के हो मुसलमान के साथ बैठ के एक सीट पे खाना खाना या मस्जिद में जाके ईद मनाना या नमाज पढ़नी या इसी से हम एक हो जाते हैं हमारी भावना कैसी है इससे भी तो फर्क पड़ता है तो इन सब बातों को यह समझना चाहिए की धर्म या संप्रदाय कभी भी लोगों को डिवाइड नहीं करता है या लोग उससे अलग अलग नहीं होते हैं या हम हमारे ईद मनाने से या उनके दिवाली मनाने से एकता नहीं कही जाती है इन सब बातों को समझना चाहिए लोगों में ऐसी दिमाग में गलत बातें राजनेता लोग फैलाते हैं और हमारे जो धर्म संप्रदाय हैं वो सब वेद से उत्पन्न हुए हुए हैं और ये सब उतने ही पुराने हैं जितने हमारे वेद पुराने नए संप्रदायों की बात नहीं है जैसे मैंने कल बताया था कि संप्रदाय उसे कहते हैं जिसके पास प्रमाण प्रमे साधन और फल इन चारों की अपनी एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था बताए जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग या ऐसे छोटे क्या है, क्या है, क्या है, हम विश्वास नहीं कर सकते लेकिन ऐसे संप्रदाय के जो शास्त्र सम्मत है जिनके पास प्रमाण प्रमेय साधन फल इनकी एक अच्छी व्यवस्था सेट की हुई है जैसे की महाप्रभु जी के पास है शंकराचार्य जी रामानुज मध्व निम्बार्क चैतन्य महाप्रभु इन सभी संप्रदायों के पास है ऐसे तो संप्रदाय जो है वो वेद सम्मत है पुराने संप्रदाय है उनका पालन हमें करना चाहिए और उनके पालन से हमें मोक्ष मिलता है। जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। टेंथ के बाद तुम पास होगे, गए पेरेंट्स पूछेंगे तुम्हें किस में इंटरेस्ट है तुम्हे आगे जाके क्या करना है तुम्हे क्या पसंद है कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती है कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो हम हमारी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट पसंद करते हैं उसी तरह तुम्हें जो संप्रदाय अच्छा लग रहा है तुम्हें जिस देव में आस्था तुम्हारी है जिस संप्रदाय प्रणाली तुम्हें पसंद है उस सम्प्रदाय को चूज करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी साइंस लेता है कोई कॉमर्स लेता है कोई आर्ट्स लेता है या कोई डॉक्टरी पढ़ता है कोई टीचर की पढ़ाई पढ़ता है कोई कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ता है तो उससे कोई ऊंचा या नीचा नहीं हो जाता है तुम्हे जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम उसकी पढ़ाई कर रहे हो ऐसे ही संप्रदाय भी वो ही है कि तुम्हें अगर विष्णु में आस्था है तुम्हें शिव हमारी आस्था होती है उन देवों के संबंधित संप्रदायों को हम पसंद करते हैं तो संप्रदाय कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं हमारी एकता को तोड़ते नहीं है लेकिन जैसे साइंस कॉमर्स और आर्ट्स अलग अलग स्ट्रीम है कि जिसमें हम हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को पसंद करके पढ़ाई करते हैं उसी तरह संप्रदाय भी एक उस तरह की स्ट्रीम है कि जिसमें तुम अपने पसंदीदा देव, जिनमें तुम्हें आस्था है जिनमें तुम्हें है, ऐसे देव के संप्रदाय को पसंद करके हम हमारी आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं तो समझना ये है कि धर्म या संप्रदाय कभी भी लोगों को डिवाइड नहीं करता है लोगों की एकता को नहीं तोड़ता है ये सब कुछ राजनेताओं के द्वारा फैलाई हुई बातें हैं जिन्हें हमें नहीं मानना चाहिए ये बात खास करके इस पैराग्राफ में बताई गई ये थोड़ा प्रिवेलिंग पैराग्राफ दिया गया है कि हमारे आसपास जितने जितना के सिस्टम हमें लगेगा कि किसी एक संप्रदाय की कंठी पहनने से या हम हिंदू है ऐसा कहने से हम नीचे हो गए हम ऊंचे हो गए या हम असहिष्णु हो गए हम बिन सांप्रदायिक हो गए ऐसा सब नहीं समझना चाहिए ये बिल्कुल गलत बातें हैं हमें जिसमें इंटरेस्ट है हमें जो पसंद है वो हम करते हैं जैसे साइंस आर्ट्स और कॉमर्स पसंद करते हैं कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं होता है अपनी अपनी पसंद से सब्जेक्ट पसंद करके पढ़ाई करते हैं संप्रदाय भी एक स्कूल है पढ़ाई है हमारी आत्मा के लिए हमें जो कर रहे हैं वो तो हमें जो अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं उससे हमारी एकता नहीं टूटती है इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए ठीक है वो इसमें पूछना है कुछ कि को किसी को ना समझ आया हो ऐसा कुछ है हाँ राजा बोलो हाँ राजा इसमें ऐसा कर रहे हैं अलग अलग संप्रदाय के कारण भारतीय समाज भी एकता टूटती डूटती है, है। मत, मतलब हर एक समाज मतलब हर एक संप्रदाय में अप, अपन देखे ना कल के संप्रदाय मतलब क्या के वेद पुराण उपनिषद ये सब अपने प्रमाण समय साधन सब इसमें आ जाता है तो अलग अलग संप्रदाय में ऐसा ही होता है मतलब मैंने बताया ना कि जिस संप्रदाय के पास प्रमाण और फल की व्यवस्था हो वही संप्रदाय प्रमाण फल की व्यवस्था ना हो वो शास्त्र से सम्मत नहीं है और अप्रमाणित है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते जी इसलिए सबसे पहले संप्रदाय चूज करने पर हमें ये चेक करना ही चाहिए कि संप्रदाय के पास प्रमाण साधन फल की इंडिपेंडेंट व्यवस्था वेल सेट है या नहीं है जब बात हिंदू संप्रदाय की हो तब खास करके जैसे कोई भी संप्रदाय हो जैसे हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लोगों में भी होते हैं मुस्लिमों हो भी, शिया वगैरह संप्रदाय होते हैं जैनों में भी होते हैं। पर कम से कम हर संप्रदाय तत्व सूत्र को या कुरान को या बाइबल को तो मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए हाँ, मानना कम से कम बेसिक नेसेसिटी हम ये तो मानेंगे की कम से कम उससे सम्मत तो ये है कि नहीं है तो वही बात हिंदू संप्रदाय में भी हमें सोचनी चाहिए कि भाई कम से कम ये संप्रदाय वेद सम्मत है या नहीं है वेद को मानता है कि नहीं मानता है इतना तो सोच समझ के ही संप्रदाय पसंद करना चाहिए जी राजा राजा तो ऐसा समझ सकते हैं इसमें कि एक भक्ति संप्रदाय करके भक्ति संप्रदाय और उसके अंदर ये सारी ब्रांचेस है पुष्टि मार्ग और जो भी एक दूसरी धर्म की विद्यालय जैसे कि की स्वामी जो भी हैं। हम्म। फिर तो जरा बताना। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि भक्ति संप्रदाय करके एक जैसे सिद्धांत मुक्तावली में इष्ट देव को ऊपर रखा था ऐसे भक्ति संप्रदाय सबसे ऊपर है ब्रा, हेड ब्रांचेस में कुश्ती मार्ग और दूसरे वगैरह जो भी धर्म हैं वो आएंगे आगे वो बात आएगी आज पार्थ ने जो ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था ना मार्व और संप्रदाय का भेद वो ही ये तू जो पूछ रहा है वो एक ही बात है वो आगे आएगा इसमें ये टॉपिक पूरा हो ना तब फिर पूछना ये सब बातें ये सब प्रीमे क्वेश्चन धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे सब जैक्ट खत्म होगा ना तब तक जी इस पेराग्राफ संबंधी कुछ हो दो पैराग्राफ संबंधी तो पूछो ठीक है तो ले आगे आवाम विद्यालय है जेना सामतिक उन्नति सातोथ आध्यात्मिक आद्मत... आध्यात्मिक उन्नति मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो धर्म संप्रदाय की विद्यालय हैं इनका या या काम ये है कि प्रॉपर धर्म उनका जो धर्म है उनका प्रॉपर नॉलेज दें और ऐसा नॉलेज दें कि जिससे समाज की उन्नति तो हो ही पर उनकी आत्म मतलब लोगों की आध्यात्मिक आध्यात्मिक नॉलेज भी बढ़े आगे एक और लाइन है नो, कर ले। यदि विभिन्न संप्रदायों की मा, समझू मानस तो समाज धर्मना व्यापक अने समाजनी सम्रुद, तो नो अनुभव नहीं के विभाजनों। मतलब अगर जो समझू आदमी होगा तो उसमें से यही नॉलेज लेगा कि आ, ये मेरे समाज की समृद्धि के लिए करनी है है चीजें मेरे को ना कि कि कि उसके डिवीजन के लिए इसमें यही बात सच में तो संप्रदाय संप्रदाय जैसे जैसे मैंने पहले बोला स्कूल उसी तरह एक तरह की स्कूल है जहां धर्म पढ़ाया जाता है अब वो संप्रदाय में रहने से या वो संप्रदाय का पालन करने से केवल हमारी आत्मा का उद्धार होता है या हमारी आत्मा की उन्नति होती है इतना ही नहीं पर उससे भी ज्यादा हमारे समाज में भी एक तरीके की लाइफस्टाइल सेट होती है जैसे कोई भी वैष्णव हो हमारी एक अच्छी लाइफस्टाइल बनती है कहने का मतलब ये कि हम अनऑर्गेनाइज या अनडिसिप्लिन नहीं रहते डिसिप्लिन आ जाती है हमारे अंदर धर्म की और उससे हमारा ही फायदा होता है समाज का ही समृद्धि बढ़ती है उसका उद्धार होता है जैसे की फॉर एग्जाम्पल ये सोच लो कि हम हिंदू है हमारे यहाँ जैसे वेद व्यवस्था बताई कि सुबह तुम उठो जल्दी उठो चार साढ़े बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करो खाना वगैरह खाओ फिर तुम देव का पूजन करो गोग्रास डालो गाय को खिलाओ अतिथि का सत्कार करो फिर अपने तुम खुद खाओ तुम्हारी फैमिली को खिलाओ पैसा कमाओ धर्म से कमाओ किसी को परेशानी हो किसी को दुख हो किसी को बुरा हो किसी का नुकसान हो उस तरीके से तुम पैसा नहीं कमाओ नीति से अच्छे तरीका से कमाओ तुम्हारा भी अच्छा हो दूसरे का भी अच्छा हो फिर शाम को वापस आओ फिर देव का कुछ कार्य करो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो अगर तुम गृहस्थ हो तो फिर रात को समय सर शाम को खाना खाओ सूर्यास्त से पहले फिर समय सर सो जाओ फिर सुबह उठो अब ये लाइफ हमारा धर्म बताता है हमारा वेद बताता है, आजकल मेडिकल भी यही बताता है कहने का मतलब हमारे वेद ने व्यवस्था बनाई है अब उससे ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा का ही उद्धार हो रहा है हमारा शरीर भी फिट रहता है स्वस्थ रहता है समाज भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है पूरा समाज उसी तरीके से जीता है सब हेल्दी रहते हैं अच्छे रहते हैं आजकल जैसे साइंस बोलता है कि सभी बीमारी होती है पेट से शुरू होती है खाने का टाइम ठीक नहीं है तुम्हारा खाने का तरीका अच्छा नहीं है तुम्हें जब भी जो मन में आ जाता है वो तुम खा लेते हो किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं है उसी के कारण सभी है खाने पीने का इन सब के कारण हमारी लाइफस्टाइल मिसमैनेज हो जाती है कहने okay, का मतलब ये कि केवल धर्म से हमारी आत्मा का ही उद्धार होता है ऐसा नहीं है लेकिन समाज भी ऑर्गेनाइज बनता है डिसिप्लिन बनता है इसलिए धर्म से विभाजन नहीं होता और पूरे समाज की समृद्धि बढ़ती है ना कि समाज विभाजित होता है इसी बात को यहाँ बताया गया है की केवल आत्मा की उन्नति ऐसा होती है ऐसा नहीं है लेकिन धर्म का पालन करने से हमारी सामाजिक भी कुछ व्यवस्था अच्छी रहती है समाज भी बरोबर रहता है जैसे हमारे वेदों में जो नियम बताए गए थे उनके पालन करने से समाज भी ठीक था अब उन नियमों को जैसे जैसे हम तोड़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे सामाजिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ती जा रही है हमारे सामने ये सब बात रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है तो कहने का ये मतलब है कि वेद शास्त्रों के नियमों का पालन करने से या धर्म के नियम का पालन करने से केवल हमारी आत्मा का उद्धार होता नहीं ऐसा नहीं है हमारा देह का हमारे समाज का और हमारे आसपास के हमारी लाइफस्टाइल हमारी जीवन भी अच्छा बनता है इसलिए जो भी समझदार व्यक्ति है तो थोड़ा दिमाग चलाता है तो उसे पता चलता है की धर्म जरूरी है समाज के लिए धर्म की आवश्यकता है हर एक व्यक्ति को धर्म चाहिए किसी तरह का रूलिंग चाहिए किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में चाहिए और उससे समाज की समृद्धि ये हम अनुभव करते हैं उससे विभाजन नहीं होता है इस बात को प्रैक्टिकली भी समझनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ कर मितेश कहा गया है ठाकुर जी की आज्ञा से भिन्न भिन्न तरह के धर्म संप्रदाय मनुष्य के अः भिन्न भिन्न के मनुष्य कल्याण के लिए ही प्रकट किया गया है संप्रदाय भिन भिन एक संप्रदाय संप्रदाय पर्दा के विवाद नो सवाल उभो तो नहींप्रदाय के कार्य क्षेत्र अलग अलग है और कोई भी संप्रदाय का अः आ, आ, के आ, रूप में में में या या उसके झगड़े की भावना से या, उसमें सवाल उत्पन्न ना होना चाहिए। मतलब ऐसी बात ही नहीं है कि संप्रदाय में एक दूसरे लड़ाई झगड़ा हो या कंपटीशन हो क्योंकि सब संप्रदाय एक ही चीज कहना चाहते हैं, ऐसा ले सकते हैं राजा नहीं जैसे यहाँ पे बात आई ना कि हर संप्रदाय प्रभु की ही इच्छा से मतलब यहाँ देखो केवल पर्टिकुलरली हिंदू संप्रदायों को ही समझना या शास्त्रीय संप्रदायों के लिए जो हमारे संप्रदाय शास्त्र बताता है वो है शैव वैष्णव शाक्त और सौर्य लिख लेना वैष्णव संप्रदाय शैव संप्रदाय शाक्त संप्रदाय और सौर्य संप्रदाय पुराने समय में हमें बाय हिस्ट्री भी और परंपरा से भी ये चार ही संप्रदाय प्राप्त होते हैं या मार्ग यहाँ पे समझ लो थोड़ा पर्टिकुलरली चार मार्ग हमें मिलते तो सबसे पहला वैष्णव जो विष्णु और विष्णु के अवतारों की सेवा पूजा करता हो विष्णु के अवतार और विष्णु की भक्ति करे शैव जो शिव की भक्ति करे शाक्त जो देवी की भक्ति करे शक्ति से शाक्त संप्रदाय है और सौर्य संप्रदाय जो सूर्य की आराधना करे तो ये चार प्रमुख संप्रदाय हमारे यहाँ मिलते हैं और उन संप्रदायों के धर्म ग्रंथों को हमारे यहाँ आगम तंत्र कहा जाता है आगम तंत्र तो वैष्णव आगम तंत्र है शैव आगम तंत्र है शाक्त आगम तंत्र है और सौर्य आगम तंत्र है इन तंत्र मतलब इन शास्त्रों में तंत्र ग्रंथों में उन देव की पूजा की विधि हाँ कोई बोल रहा था क्या कुछ जी आ, आगम तंत्र मतलब मैं बोल रही हूँ समझा रही हूँ आगम तंत्र पुस्तक है एक तरीके के ग्रंथ है जिसमें जिसमे संप्रदाय के बारे में डिटेल बताई जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली समझ लो तो वैष्णव आगम तंत्र है जैसे नारद जी का लिखा हुआ है पांच रात्र करके नाम है उसका अब उसमें विष्णु देव है विष्णु का स्वरूप क्या है विष्णु कौन है विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए विष्णु संबंधित उत्सव वर्ष में कब कब कौन से कौन से दिन आते हैं उन उत्सवों को कैसे मनाना चाहिए उन उत्सवों के दिन विष्णु की विशेष पूजा का प्रकार क्या होता है विष्णु को क्या भोग डर सकते हैं क्या भोग नहीं डर सकते हैं विष्णु को किस प्रकार का भोग आता है कैसे आता है उसकी विधि विष्णु की सेवा में कौन से फूलों का उपयोग कर सकते हैं कौन से फूलों का उपयोग नहीं हो सकता है इन सब संबंधी रूल्स एंड रेगुलेशन उन आगम तंत्रों में लिखे होते हैं उस देव के संबंधी पर्टिकुलरली केवल विष्णु के लिए शैव आगम तंत्र होते हैं तो उसमें शिव संबंधी इन सब बातों को समझाया जाता है शाक्त आगम तंत्र वगैरह संबंधित सब बात उस आगम तंत्र में बताई जाती है वो एक मैनुअल की तरह है कि तुम्हें विष्णु की पूजा करनी है विष्णु की आराधना करनी है तो तुम कैसे करोगे तो आगम तंत्र एक मैनुअल है जिसमें तुम पढ़ के तुम जान सकते हो कि हमें क्या करना है कैसे करना है इसी तरह आगम तंत्र एक मैन्युअल है जिनमें उनकी उन आराधना का प्रकार उन देवों की आराधना की विधि वगैरह सब कुछ बताया जाता है ठीक है जी राजा। अरे वो कुछ को समझ आया कि नहीं हाजी हाँ तो ये बात है तो ये चार प्रमुख संप्रदाय हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत बताए गए अब उन संप्रदायों की बात ही है कि जो हमारे जैसे हम जानते हैं ये बात की सात्विक राजस और तामस तीन तरह के गुण होते हैं गीता जी में भी भगवान बहुत डिटेल में इन सब बातों को समझाते हैं सात्विक व्यक्ति कैसा होता है राजस कैसा होता है तामस कैसा होता है तो ये बात है कि हर संप्रदाय उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विष्णु संप्रदाय है तो विष्णु की पूजा करते हैं विष्णु की आराधना करते हैं विष्णु सात्विक गुण के देवता हैं, सात्विक गुण प्रधान है शिव तामस गुण के देवता हैं, ब्रह्मा जी जो है वो राजस गुण के अधिष्ठाता देव है अब देखो कुछ बातें ऐसी होती है कि हम स्वभाव होता है ना वो कभी बदलता नहीं है हम सात्विक है राजस है या तामस है जो भी हम हो उसके अनुसार हमारा बिहेवियर दिखने लग जाता है जैसे जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आना ज्यादा आलसी रहना या मन में मतलब बुरी बुरी बातों का ज्यादा आना ऐसी चीजों में इंटरेस्ट आना कि जो गंदी है तो हम बोलते हैं कि ये तो तामस है ये गंदा है ये ऐसा है उसके कुछ लक्षण होते हैं जो गीता जी में ठाकुर जी बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किस कहते हैं राजस कौन होता है तामस कौन होता है तो ये बात है कि हर स्वभाव के व्यक्ति को अपने अपने इंटरेस्ट की वस्तु चाहिए जैसे जिस व्यक्ति को साइंस में इंटरेस्ट है अगर तुम उसे आर्ट्स की पढ़ाई में लगा दोगे तो उसका मन वहां नहीं लगेगा वो नहीं पढ़ पाएगा आर्ट्स बुरा है ऐसा मतलब नहीं है पर वो व्यक्ति आर्ट्स लाइन के लिए बना नहीं है उसका स्वभाव आर्ट की पढ़ाई के लायक नहीं है सेम वे जिसे कॉमर्स पसंद है उसे तुम साइंस की पढ़ाई में लगा दो उसका मन नहीं लगेगा वो नहीं पढ़ पाएगा उसको अच्छा ही नहीं लगेगा वहाँ क्योंकि उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है उसी तरह हमारा मन स्वाभाविक तरीका से गुण के प्रभाव के अंडर में किसी न किसी देव के प्रति खेचता है लोग कभी कभी उसे पहचान लेते हैं कभी कभी नहीं भी पहचानते पर हमारा मन हमारा स्वभाव अपने अपने इंटरेस्ट की चीज को देखता है जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ आज थोड़ा लंबा जाएगा फिर अगर ये सब्जेक्ट यहाँ डिस्कस करेंगे तो थोड़ा कल ले लेंगे पर इन शॉर्ट समझना ये है कि यहाँ ये जो बात आई कि खरे खर विभिन्न शास्त्रीय धर्म संप्रदाय भगवान की आज्ञा से भिन्न भिन्न स्वभाव वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है हर इंसान को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद आते हैं जैसे किसी को साइंस किसी को आर्ट किसी को कॉमर्स जरूरी नहीं कि सबको कॉमर्स अच्छा लगे सबको साइंस अच्छा लगे सबको आर्ट अच्छा लगे हमारा मन किसी सब्जेक्ट में अपने आप से खिंचता है वो सब्जेक्ट हमें पसंद आता है अब उसका कोई भी रीजन हो, उसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं, पर कहने का मतलब ये कि हमारा एक स्वभाव होता है हमारा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है जो हमें अच्छा लगता है उसी तरह जितने भी अलग अलग संप्रदाय शास्त्र संबंध जो चार संप्रदाय प्रकट हुए वैष्णव शैव शास्त्र और सौर्य ये चारों संप्रदाय अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए प्रभु की आज्ञा से ही प्रकट हुए हैं और हर एक का अलग-अलग है जो वैष्णव संप्रदाय है वो विष्णु की आराधना करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए शैव शाक्त देवी और शिव की आराधना करने के इंटरेस्ट वाले लोगों के लिए जैसे साइंस आर्ट्स और कॉमर्स है तो उसमें तीनों संप्रदाय का सब्जेक्ट मैटर अलग है तीनों का वर्किंग प्लेस अलग है तीनों की कार्यवाही अलग है तीनों की साधना अलग है तीनों के देव अलग है इसलिए किसी भी संप्रदाय में एक दूसरे में कंपटीशन करना या एक दूसरे से लड़ाई करने का प्रश्न आता ही नहीं है लोग लड़वाते हैं दो लोगों को कि भाई तुम तो शैव हो ये तो विष्णु का संप्रदाय वाला है या ये तुम तो हरिजन हो तुम ब्राह्मण होता क्योंकि लोग लड़वाते हैं बाकी हम जहा पे है हमारे लिए शास्त्र जो कर्तव्य बताता है उसका पालन हमें करना चाहिए उसमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने की बात ही नहीं है तो हर संप्रदाय का कार्य क्षेत्र अलग है हर संप्रदाय का जीवन प्रणाली अलग है हर संप्रदाय का गोल भी अलग है इसलिए व्यक्ति अगर अलग In Commons, अलग, अलग संप्रदायों का पालन कर रहे हैं तो उसका मतलब कि उसका गोल अलग अलग है जैसे साइंस की स्टडी करने वाले व्यक्ति का गोल अलग है आर्ट्स वाले का अलग है कॉमर्स वाले का अलग है उसी तरह जो संप्रदाय में जो व्यक्ति जाता है उसके लिए विष्णु शिव या देवी अपना अपना गोल है इसलिए वो उस हिसाब से वो संप्रदाय को चूज करते इसलिए संप्रदाय डिवाइड करता है या लोगों को लड़वाता है ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए पर जैसे तीन स्ट्रीम अलग है उनकी पढ़ाई अलग है उनका एम अलग अलग है उसी तरह वैष्णव सही वाक्त इन तीनों संप्रदाय का गोल इन तीनों संप्रदाय का एम अलग अलग है इसलिए तीनों में एक दूसरे को मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान जब ईद मनाता है तो उसके लिए अल्लाह उसका गोल है जब हम दिवाली मनाते हैं या हम हिंदू त्यौहार मनाते हैं तो हमारे लिए वो देव हमारा गोल है अब तुम्हारे नमाज पढ़ने से जब तुम्हें अल्लाह में इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम क्यों नमाज पढ़ रहे हो कोई मुस्लिम जो है वो देवी की पूजा क्यों करेगा जिस देव में उसे इंटरेस्ट है जो उसका मालिक है जो उसके लिए भगवान है उसकी आराधना उसे करनी चाहिए तो उससे लड़, लड़ना नहीं चाहिए और ना ही एक दूसरे से कंप्लीट करना चाहिए कि तुम आगे चले जाओ या तुम्हारा धर्म बड़ा है या मेरा धर्म बड़ा है ऐसी इन सब में बात आती ही नहीं है राजनेता लोग अपने साथ के लिए हम लोगों को लड़वाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए जो धर्म है हमारे इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है हमारा जो संप्रदाय है निष्ठा से उसी संप्रदाय का पालन हमें करना चाहिए और दूसरे संप्रदाय में इंटरफियर नहीं करना और ना ही दूसरे संप्रदाय के आचारों का पालन करने की हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि प्रभु की आज्ञा से अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों के लिए अलग अलग संप्रदाय प्रकट हुए हैं इसलिए एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करना या लड़ाई झगड़ा करना हमारा गोल नहीं है इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए आगे इस पैराग्राफ में इस विषय में और भी क्लियरिटी आ जाएगी तब देख लेंगे अभी जो इतना मैंने बताया उसमें किसी को कुछ ना समझ में आए तो कल पूछना कल सॉरी तो मंडे को करेंगे तो मंडे को वार्ता जी और फिर फर्स्ट डे फ्राइडे क्लास प्रवेशिका करके ठीक है तो आज का क्लास यहाँ रखते हैं कुछ ना समझ आया हो तो पूछना और नहीं तो सोमवार से फिर वार्ता जी का क्रम चलेगा अच्छा सोमवार तो को आप यहाँ बता रहेंगे न हाँ हम आ जाएंगे हाल जी राजा देख रहे हैं हाँ बिल्कुल धनवत राजा धनवट प्रणाम धनवट प्रणाम राजा